तनम तृतीवाक्यषाथ मगर्मस्थोसऊर्जो नाम अत्र हों राष्ट्र उत्तर राष्ट्रका हौतव्या यहाँ यद्रष्टभि राष्ट्रमा द्रा अष्टभृता गों राष्ट्रभृत्म राष्ट्रका हों अग्निदेवता है किंतु अंजित कालकार सेशेषस्त अग्नि गंधर्व्य अने अ प्रतिम्स पत् अरू्यूपलकार दृश्य है ऋताषाडदध मिग त्योषदजोसरस ऊर्जो नम hmm! सदम ब्रह्म क्षत्र पा ज्षत्रं पास्म स्वाहाभ्यस्वाहादध मिर्ग स इदम ब्रह्म क्षत्रं पान्वय त्योषदजोरस ऊर्जो ब्रह्म क्षत्रुस्वान्वय अस्वाके यद्यपि गंधर्व्य असरूप्य कचन विशेषोस्त सशेष इतमस्तियों गरीचयपरसा सूर्य गंधर्व तर मरीचय अपसर अत्र, अत्र प्रिय प्रियाना चूपणमें वक्त शक्य से तृतीय मंत्रे सुषुन सूर्यरश्चंद्र ग्रशेषुस्सूरश्चंद्र गधर्व सूर्यरश्च्रमा सूर्यरश्शंद्रमा चंद्रमा सूर्य रश्मि ये सह सूर्य किरणाव चंद्रमसी प्रतिफलिता सूर्य रश्मय भूमि प्राप्व तस्मा चंद्रस्वय प्रकाशो नस्ती सूर्य किरणा चंद्रमसी प्रतिफलतींश सूर्यश्शंद्रमान ज्ञाए थे नवो नवो मंत्रे दिवध त व्याख्या सूर्यपरव चंद्रपर च तत्रद उक्त नवो नवो भोज्याय अन्हांकेतः मेंग्रेत्र चंद्रटाहात्माकहात् चंद्र तफलिता सूर्य किरणा नैशम तम प्रध्वंस भट्टभास्करभाष्ये उत्तर तस्रश्श्चंद्रमा गंधर्व सूर्यश्चंद्रमान चंद्रम सूरीरश्विवक्त भूताशोपी वेदे मंडलांशोपा अभिमा अभ, देवता मंडलस्वी अनैन वर्णि सूर्यमंडल से चंदमंडल स्वेन वर्णिवतीयेक विशेष तथा उत्तर त्राष्ये भाष्य वाक्यम उधरा सूरया मुखम यदम तीप्य से अवलबती अत्र भाष्ये एक वाक्यं अमावास्या चंद्रमस उपरी आदि तदा चंद्रमस उपरी यदिबाद तदशेषम भाषयती ततचंद्र अमास्था उपलक्षिति उपरीबिबे के आदि अवलंबते चंद्रमसा बिंबं के परलते सूर्य चंद्रशतिभाष्ये विवृता वर्त है्रमेण सूर्य गति चंद्रह गति तस्ताशो भौतिशोपे